पृथ्वी ग्रह एक झरो का सत्रहवा भाग पृथ्वी के उत्तरी भौगोलिक गोलार्ध में जब उसका उत्तरी चुंबकीय ध्रुव होता है तब चट्टानों के ठंडी और ठोस होने धनात्मक पर चुंबकीय विसंगति पैदा होती है चट्टानों के चुंबकीय क्षेत्र के कारण पृथ्वी की चुंबकीय क्षमता बढ़ गई। नकारात्मक चुंबकीय विसंगति वह चुंबकीय विसंगति है जो वांछित बल से कमजोर होती है पृथ्वी के दक्षिणी भौगोलिक गोलार्ध में जब उत्तरी चुंबकीय ध्रुव स्थित होता है तब चट्टानों के ठंडी और ठोस होने पर नकारात्मक चुंबकीय विसंगति पैदा होती है चट्टान के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पृथ्वी की चुंबकीयता के कम होने पर पृथ्वी का परिणाम चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है मध्य प्रशांत कटक के शिखर पर किए गए सर्वेक्षण ने यह पता चला कि कटक के अक्ष के समानता लंबी पट्टी में चुम्बकीय विसंगति उपस्थित है और यह चुम्बकीय विसंगति कटक के दोनों और संतुलित रूप में है इस प्रकार महासागरी अखस्तल की चट्टानों के चुंबकीय क्षेत्र में अंतर महासागरी तल के फैलाव के संबंध में पर्याप्त प्रमाण देता है वाले अवरोहन क्षेत्र पर जहां महासागरी भूपटल महाद्वीपी भूपटल से टकराती है वहाँ महाद्वीपी भूपटल अपने कम घनत्व के कारण महासागरी भूपटल के ऊपर चढ़ जाती है परिणाम स्वरूप महासागरी भूपटल और ऊपरी प्रवार महाद्वीप के नीचे समा जाती है यहाँ कुछ गहराई तक वे भयंकर ऊष्मा और दाब के कारण पिघलने लगते हैं। जब मैग्मा और कुछ पिघली चट्टानें दाब के कारण सतह पर वापस आती हैं, तो इस प्रक्रिया में महासागरी भूपटल के कुछ भाग के पिघलने पर ज्वालामुखी उद्गार और लावा प्रवाह की घटनाएं घटित होती हैं। ये ज्वालामुखी घटनाए अधिकतर अवरोहन क्षेत्र के ऊपर ही देखी गई हैं जिन्होंने भव्य पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण किया है प्रशांत महासागर के चारों ओर अग्नि अग्निवलय के नाम से जाने वाली सतत पर्वत श्रेणी का विकास इसी प्रकार हुआ है यहाँ अवरोहन क्षेत्र का चाप लंबा है जहाँ ऊपरी प्रवार पर मैग्मा कोस्टो का निर्माण होता है जो उच्च जला गतिविधियों को जन्म देता है यह चाप दक्षिणी अमेरिका के उत्तर से शुरू होता हुआ केशकेट पर्वत और अलास्का के यल्यूशियन द्वीप से होता हुआ दक्षिण की तरफ जापान दक्षिणी एशिया और सतत रूप से दक्षिण में न्यूजीलैंड की ओर तक पहुँचता है विश्व के आधे से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी इस अग्निवालय के ऊपर स्थित है इसके साथ ही विश्व के इक्यासी प्रतिशत बड़े ज्वालामुखी अग्निवालय क्षेत्र में ही आते हैं।